शिवपुराण शतरुद्र संता नंदेश्वर जी कहते हैं मुणे तदनंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधिपूर्वक स्नान तथा तो न्यास आदि करके परम भक्त के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्त पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए पुनः वे शिवजी के पास गए और समाहित चित्त से बोले देवताओं ने कहा सर्वेश एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है प्रभो वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप देव दे क्यों नहीं देते नंदीश्वर जी कहते हैं मुने योग करते देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले शिव जी ने कहा देवताओं अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है नंदीश्वर जी कहते हैं मुने शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया तब वे सब अपने स्थान को लौट गए इसी समय मूख नामक दैत्य शुकर का रूप धारण करके वहाँ आया विप्रेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था वहां जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा तो अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी वे शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यो विचार करने लगे अर्जुन ने मन ही मन कहा यह कौन है और कहाँ से आ रहा है यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है इसमें तनिक भी संशय नहीं है क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है आचार से कुल का शरीर से भोजन का वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है आकार से चार ढाल से चेष्टा से बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं उज्ज्वल सरस चिरछे और लाल विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है नेत्र मित्र का सहयोग होने पर उज्जवल पुत्र दर्शन के समय सरस कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी है अतः यह निस्संदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना तथा मैंने इसीलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है यो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डट खड़े हो गए इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत शिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे उनकी काच बंधी थी और उन्होंने वस्त्रखंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था उनके शरीर पर श्वेत धारियाँ चमक रही थी पेट पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा था और वे स्वयं धनुष मार्ग धारण किए हुए थे उनका गण जूथ भी वैसे ही सास सद्या से युक्त था इस प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे वे सेना सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े इतने में सुवर की गुर्राहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे तब उस वनेचर के शब्द से घबरा कर अर्जुन सोचने लगे अहो क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसा ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता है वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कह जाते हैं उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगत कर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं वे विषय को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं भला उन समर्थ को कौन बना कर सकता है अन्य अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए मृत्यु आँखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो जाए लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा परन्तु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है इसी तरह की बातें मन में मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी है अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस स्वर के पीछे लगे हुए दिख पड़े उस समय उन दोनों के मध्य में वह सुअर शूकर अद्भुत शिखर सा दीख रहा था उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है तब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था शिव जी का बाण उसके पुछ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा तो अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकल बगल में ही गिर पड़ा तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे उस समय उन दोनों ने दैत्य के उत्क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया उसे देखकर शिव का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारम्बार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की